स्मृतिपुराल करुणाल नमा भगवत् शंकर लोक शकर शंकर शंकर अध्याय प्रथम पाद में प्रथमाधिकरण पूरा हो गया था द्वितीय अधिकरण आत्मा आत्मत्व उपासना अधिकरण है पहले अधिकरण में आवृत्ति के संबंध में कहा श्रवण मनन मनोनिधिध्यासन के लिए जो आवृत्ति है उसमें निधिध्यासन में जब आवृत्ति करेंगे अथवा मनन में आवृत्ति करेंगे तो ब्रह्म विद्या के विषय में जितने भी वाक्य हैं उन वाक्यों के आवृत्ति का स्वरूप क्या होगा आत्मभाव से आवृत्ति करेंगे अथवा ब्रह्म भाव से आवृत्ति करेंगे ब्रह्म को आत्मा मानकर आवृत्ति करेंगे या आत्मा को ब्रह्म मानकर के कर आवृत्ति करेंगे ऐसे कई विकल्प आते हैं वाक्य में जैसे अहम् ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्य है और और भी वाक्य है उपासना संबंध में अहम तमसी भगवो देवते इत्यादि वाक्य है तो इन वाक्यों में भेदग्राही होगा कि अभेदग्राही होगा अर्थात ब्रह्मा और आत्मा को कैसे मान करके आवृत्ति करें आवृत्ति करने के लिए विषय होना चाहिए विषय के बिना मनोवृत्ति नहीं बनती है मनोवृत्ति के बिना आवृत्ति नहीं हो सकती इसलिए ये अधिकरण महत्वपूर्ण है यह चिंतन के द्वारा आवृत्ति करनी होती है वहां कैसे चिंतन करेगी अनुभव के विषय में अनुभव की आवृत्ति नहीं होती है अनुभव तो स्वाभाविक होता है अनुभव रूपी ही होता है उसी से आवृत्ति का कुछ भी नहीं निकल सकता तो आवृत्ति की बात आई तो उसी को स्पष्टीकरण करने के लिए यहां आत्मत्वपासनाधिकरण न्याय संग्रह दे द्रष्ट्र द्रष्टव्य नियंत्र नियंत्रव्य अधिष्ठात्र अधिष्ठात्र अधिष्ठेय ईशित्र ईशदव्यादि संबद्ध जीव ब्रह्मणों भेद लिंग यह सब जीव और ब्रह्म को भिन्न समझाते जैसा दृष्टा और द्रष्टव्य आत्मा वे द्रष्टव्य इसमें दृष्टव्य शब्द के द्वारा आत्मा को कहा गया और इसी प्रकार स्व so, अन्वेष्टव्य स्व विजिज्ञासित इसमें अन्वेषण करने योग्य और अन्वेषण करता इसका भेद दिखाया जो द्रष्टव्य होगा वो दृष्टा नहीं होगा आत्मा को द्रष्टव्य बनाया तो दृष्ट अन्य होगा ऐसा ही होना चाहिए अन्वेषण करता और अन्वेषण करने का जो विषय है अन्वेष्टव्य विषय ये किसी भी स्थिति में एक नहीं हो सकता क्योंकि यदि अन्वेष्टव्य स्वयं ही है तो अन्वेषण करने के लिए निकलेगा क्या क्यों निकलेगा इसलिए द्रष्ट द्रष्टव्य ये भेद बांधना पड़ेगा इसी प्रकार नियंत्र नियंत्रव्य जो नियंत्रण करता है उसका नियंत्रव्य विषय होता है स्वयं स्वयं को नियंत्रण नहीं करता यानी ईश्वर भाव से या राजा भाव से या अन्य भाव से नियंत्रण नहीं कर सकता यह भी भेद का विषय होता है और अधिष्ठात्र अधिष्ठेय यह भी भिन्न होता है जो अधिष्ठेय होगा उस पर अधिष्ठाता बनेगा वो बैठेगा उसमें और अधिष्ठात्र अधिष्ठेय भेद के बिना एक अधिष्ठान में अधिष्ठेय को स्थापित करना संभव अधिष्ठेय का अर्थ है अधिष्ठान जो करता है अधिष्ठान अधिष्ठेय में भेद होता है और इसी प्रकार ईशित्र ईशितव्य ईशित्र ईशन करने वाला इत्रिज प्रत्यय है कर्ता में होता है ईषित्र और ईशितव्य ये तव्य प्रत्यय लगाने पर ईशन करने योग्य विषय ईशन करना चाहिए जिसको वो हो जाएगा तो ये दोनों भिन्न होता है जो ईशित्र शासन करता है और शासितव्य ये दोनों का भी एक नहीं होता शासनकर्ता का भी शासितव्य नहीं होता है आधी आदि बहुत सारे हैं ऐसा भेद है ये सब भेद जीव और ब्रह्म में भेद दिखा इन वाक्यों के और इन वाक्यों के विचार के माध्यम से आपको ये भेद मानना पड़ेगा ये भेद लिंगा है भेद का लक्षण और अनेक और वाक्य है द्वा सुपर्णा ऋदम पिबंधो यदि द्वित्व श्रुदेश जीव ब्रह्म और भेद सिद्धे द्वा सुपर्णा इत्यादि वाक्य पहले विचार किया और इदम्बिबंदौ ये शरीर के अंदर दो है दोनों कर्म बल भोगने वाले हैं इत्यादि कहा था इस प्रकार मुंडक श्रुति अठोपनिश्रुति दोनों में द्वित संख्या सुनी है द्वा सुपर्णा में और दम्पंत हो तो ये दोनों जीव ब्रह्मण और भेदे सिद्ध ये जीव और ब्रह्म को भिन्न ही करके बताता है और असंसारी आत्म तत्व जीव प्रत्यक्षण विरोधाच दूसरा हेतु ये भी देख सकते हैं आत्मतत्व असंसारी है असंसारी आत्मतत्व का संसारी जीव प्रत्यक्ष जो संसारी जीव है इसका संबंध एक नहीं हो सकता दोनों में दो अलग अलग लक्षण वाले एक असंसारी है एक संसारी है अप्रत्यक्ष है एक प्रत्यक्ष है एक दोनों में विरोध है इसलिए दोनों का एक साथ नहीं हो सकता और मामा ईश्वर यदि प्रतिपत्तों प्राप्त है इसलिए क्या करना चाहिए मामा और ईश्वर ये दोनों को अलग मान करके मामा ईश्वर ऐसा ही प्राप्त करना चाहिए मामा मेरा और मेरा संबंधी ये जो ईश्वर इसमें संबंध मान करके अलग अलग ही मानना चाहिए ऐसा कहा जो मामा बोले तो मेरा ये संबंध अर्थ में होता है तो मामा ईश्वर इस अर्थ में ये दोनों अलग अलग हो जाएगा मामा ईश्वर यदि प्रतिपत्तव प्राप्त आया इस प्रकार प्रतिपत्त करना प्राप्त हो गया तो तो बहुत सारे यहां लक्षण दिखाया है द्रष्ट द्रष्टव्य आदि भेद और संसारित वा, संसारित आदि लेकर के श्रुति वाक्य दम्बंध आदि वाक्य को लेकर के भी यही भावना होगी ये जो श्रवण वरण आदि करते हैं निरुद्यासन करते हैं तो मैं एक करने वाला हूं अभी करता श्रवण करता मनन करता इस रूप में निध्यासन करता के रूप में और उसका मेरा विषय जो ईश्वर है ईश्वर के संबंध में मैं मनन आदि करता ऐसा ही ऐसा ही जानना पड़ेगा ये प्राप्त हो गया ऐसे प्राप्त होने पर ये पूर्व पक्षों का विषय विचार ये रहेगा ये तर्क देंगे अब इसमें क्या समाधान हो सकता है इसका सिद्धांत पक्ष ऐसा रहेगा नान्यो दृष्टा, द्रष्टा नान्योस्थी दृष्टा नेह किंचन इत्यादि बहुत सारे वाक्य है ऐसे भेद का निराकरण करता है ये भेद का निराकरण करते हैं उन वाक्यों को ज्ञान परक वाक्य स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है किंतु अब ये अलग अलग नहीं है तो यहां श्रवण मनन निध्यासन कैसे होगा यह विषय है निध्यासन में ध्यान करना होगा और ध्यान में विचार के लिए कोई विषय तो चाहिए किंतु शास्त्र कहता है ना अन्य अस्थि दृष्टा तो ना अन्य अतः अस्ति दृष्टा इसका क्या अर्थ है नान्य यहां से अतः अतः मन इससे इस आत्मा से अस्मद अस्ति नष्टा तो इस आत्मा से अन्य कोई दृष्टा नहीं है तो जो द्रष्टव्य रूप से कहा गया है वो भी वास्तविक में रूप ही है उसका स्वरूप दृष्टा ही है इसी प्रकार ब्रह्म शब्द को प्रयोग करके वहां अक्षर शब्द को प्रयोग करके भी कहा नान्य तो अस्ति इत्यादि न ना यह नानास्ति किंच जो भेद आपको संसारी असंसारी रूप से दिखता है वो भी वास्तविक नहीं है यह नाना नास्ति यहां नाना भी नहीं है अलग अलग नहीं है यदि फलवत् प्रमाणातर अनिगत भेद प्रतिषेध विषयतया इस प्रकार फलव प्रमाणांतर अनधिगत ये इस प्रकार के वाक्यों को प्रमाणिक प्रामाणिक मानने के लिए एक तो ये अन्य प्रमाण के द्वारा प्राप्त नहीं होना चाहिए इसलिए प्रमाणांतर अनधिगत का ये दूसरे प्रमाण से प्राप्त नहीं होता है इन वाक्यों का आथ, जो अर्थ है ये अन्य वाक्य के तात्पर्य से नहीं निकलता एक तो यह है इसलिए प्रमाण है ये ये वाक्य ही एकमात्र प्रमाण अन्य प्रमाण के द्वारा यह प्राप्त नहीं है इसलिए प्रमाणांतर अनधिकत वाक्य है दूसरा फलवत यह फल से युक्त भी है इसीलिए भेद प्रतिषेध विषयतया ऐसे यह वाक्य जो प्रमाणांतर अनधिकत है और फलवत वाक्य है ऐसे वाक्य भेद का प्रतिषेध को विषय करता है यह भेद प्रतिषेध कर देता है इसलिए वाक्य प्रमाण है तो भेद निषेध श्रुत्या और अन्य जो भेद श्रुति जितने भी है ये अपने आप में तात्पर्य नहीं रखते हैं तो भेद निषेध श्रुति तात्पर्य वाली होती भेद रखने वाले जितने श्रुतियां हैं इनका तात्पर्य अविवक्षित होता है या और कोई अर्थ में आ, यह कही हुई होती है श्रुति इसलिए तात्पर्यवती श्रुति क्या है भेद निषेध श्रुति है जो नेह नाना नास्ती किंचना नेदि नेदि इत्यादि श्रुति है अतः अविवक्षित भेद लिंगान बाधा। इसीलिए यह अविवक्षित जितने भी भेद लिंग है जो भेद वाक्य आया तो है लेकिन वो विवक्षित में नहीं है कुछ और अर्थ को प्रकट करने के लिए और प्रकार से उसको कहा है वहां विवक्षा और है विवक्षा तो अभेद में है इसलिए ये हृदम विबंधो दुआ सुपर्णा इत्यादि जो भी वाक्य है ये अविवक्षित भेद दृष्टि वाले और दृष्ट द्रष्टव्य नियंत्र नियंत्रव्य अधिष्ठात्र अधिष्ठा द्रव्यव्य इत्यादि जो कहा है ये सारे भेद का निराकरण स्वयं श्रुति करती है नान्यो दृष्ट इत्यादि इसलिए वो जो दृष्ट द्रष्टव्य आदि भेद आपको सामान्य में जान पड़ता है वह वास्तविक नहीं है श्रुति वाक्य स्वयं कहती है और ये श्रुति इसलिए प्रमाण है क्योंकि ये प्रमाण अंदर से अनधिकत है और बलवत है इसके कारण इसको प्रमाण भी मानना चाहिए इस प्रकार की स्थिति है तो भेदवादिनी श्रुतियों को अविवक्षित मान करके और भेद निषेध श्रुतियों को तात्पर्यवती मान करके इसका अर्थ निकालना चाहिए कहा तो अविवक्षित भेद लिंग जितने भी हो वो बाधित हो जाएगा और विवक्षित भेद निषेध श्रुति के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था यहां बनाएंगे तो यही यहां का मामला है और इसका निर्णय लेना चाहते हैं अब एक और विकल्प होता है कि भेद अभेद दोनों मान सकते हैं एक अवस्था में भेद दूसरी अवस्था में अभेद तो कहते भेदाभेदे निषिध्यमान भेद सेव सत्वे एक सेव एकोपाधो सत्व सत्व प्रसंगा तो भेद अभेद दोनों प्राप्त हो गया एक साथ कुछ श्रुदि भेद कह रही है और अधिक श्रुदियां अभेद कह रही है ऐसा है दोनों श्रुति प्राप्त तो भेदा भेदे निषिध्यमान भेद सेव सत्व जो निषिध्यमान भेद है जो भेद का निराकरण किया जाना है निराकरण किया जा रहा ऐसा निषिध्यमान जो भेद है और उसका ही सत्व मान्यता निषिध्यमान भेद सेव सत्व एक उपाध तब तो क्या हो जाएगा एक ही का मान एक ही ब्रह्म का ईश्वर का आत्मा का एक ही उपाधि में सत्व और असत्व मानना पड़े मान देवदत्त घर में है भी और नहीं भी ऐसा दोनों मानना पड़ेगा एक का एक काल में एक उपाधि में सत्व और असत्व मानने का प्रसंग आएगा जो स्वीकार्य नहीं है इसलिए भेद नहीं हो सकता यानी भेद को भेद को निषेध किया निषेध करने का अर्थ तो होता है असत्व है और अभेद को रखा है और एक ही उपाधि में रखा है मानी शरीर आदि कोई भी उपाधि ले गो और उसमें एक में सत्व एक पक्ष में सत्व एक पक्ष में असत्व एक ही काल में एक ही उपाधि में ये दोनों नहीं हो सकते या तो सत्व होगा या तो असत्व इसीलिए यह वास्तविक सत्व इसका स्वीकार नहीं किया जा सकता अब जब एक को त्यागना होगा सत्वासत्व में एक को त्यागना होगा तो स्पष्ट रूप से जिसका निषेध किया उसको त्यागना होगा भेद श्रुतियां हैं लेकिन अभेद को निषेध करने वाली कोई श्रुति नहीं मिलती जैसा नेहानानास्ती किंचना आदि के समान यहां अभेद मन अद्वैध नहीं है न अद्वैधम इत्यादि कोई श्रुदि नहीं मिलती है अभेद को भेद को बतलाने वाली दोनों श्रुदियां मिलती है बराबर समझ लो बलाबल बला है उनका और उसके बाद में भेद को निषेध करने वाली श्रुदि मिलती है किंतु अभेद को निषेध करने वाली कोई श्रुति नहीं मिलती अर्थात अभेद का निषेध माना जाता है जैसा द्वा सुवरणा इत्यादि किंतु वो निषेध नहीं करते वो तो कोई विचार कर रही है विचार दे रही है बस इतना आप जो निषेध श्रुति है निषेध श्रुति को आपको मानना पड़ेगा क्योंकि जो विधि के प्रसंग में होते हैं विधि जहां भी कर्मकांड में भी अन्यत्र भी विधि जहां मानते हैं कहीं एक जगह सामान्य विधि होती है कहीं अपूर्व विधि होती है और नियम विधि है विनियोग विधि है इत्यादि अनेक प्रकार के विधि तीन विधियों में जब अंत में यदि निषेध विधि आ गया वाक्य आ गया तो बाकी जितने भी विधियां हैं वो सब बाधित होंगे जो निषेध वाक्य है वो प्रबल हो जाता है निषेध वाक्य को माना जाता है क्योंकि निषेध वाक्य का विषय तो विधि वाक्य ही होते हैं, तो विधि के अंदर ही दो माना जाता है एक तो विधि है और दूसरा निषेध है दोनों विधि मानते हैं और उसमें जो निषेध वाक्य आएगा वह बलवान होगा ऐसा हम युक्ति से भी यह कह सकते हैं कि सत्व असत्त्व के वाक्य समान होने पर भी असत्त्व का निषेध नहीं मिलता है सत्व का सत्व का निषेध मिलता माने दोनों भेद का निषेध मिलता अभेद का निषेध नहीं मिलता तो भेद का निषेध मान करके उसको ऐसा लिया जाएगा तो दोनों में बेल जुक दे करके ये भेद निषेध श्रुदिया बलवान हो जाएगी ऐसा ही यहां युक्ति निकालना पड़ेगा इसलिए दोनों नहीं रख सकता जैसे यस स यश्चा पुरुषे यश्चा सवादित्य स एक ऐसा कहा, कहा। पहले दोनों को कहा ये जो पुरुष में चैतन्य है और आदित्य में चैतन्य है ये दोनों एक है एकत्व प्रतिपादन करता है प्रमाणांदर प्रमाणांतर अनधिगत तत्फलत्व्या अब दो हेतु निकला एक तो प्रमाणांदर के द्वारा प्राप्त नहीं है प्रमाणांदर अनधिगत है और तत्फलत्व्या और उसका फल भी प्राप्त होता है प्रमाणांतर अनधिगत है और फल प्राप्त होता है इन दो कारणों से तात्पर्यवत एक श्रुतिया पूर्व सिद्ध द्वित्वादि अनुवादिगाया तो तात्पर्यवती श्रुति हो जाएगी एक श्रुति और पूर्व सिद्ध जो द्वित्वादि श्रुति है द्वैत बताने वाली जितनी श्रुतियां हैं द्वा इत्यादि यह द्वित्व श्रुते है ये द्वितीय श्रुति जितने भी है वो चंद्र एकत्व द्वित बाधा चंद्रमा का एकत्व और द्वित्व के समान होता है चंद्रमा एक है वास्तविक है और चंद्रमा का जो दो दिखाई देना वो कोई निमित्त से होता है कोई तिमिरादि रोग के कारण होता है तो वो जैसा द्वित्व चंद्र का बाध होता है और एकत्व चंद्र को देखा जाता है इसी प्रकार यहाँ भी दुआ सुपर्णा इत्यादि श्रुदी को बाध करके एकत्व विवक्षित स्मृति को तात्पर्य से और अनिगत प्रमाण को मान करके लेते हैं सत्य भी एकत्वे द्वित्वस्य अतुल्य प्रमाणन व्यवस्थापय अशक्यवात तो इस प्रकार से एकत्व होने पर सत्य भी एकत्वे एकत्व होने पर भी द्वित्वस्य द्वित्वस्य अतुल्य प्रमाणेन द्वित्व के साथ उसका तुल्य प्रमाण नहीं है जो एक सत्य तो हो गया होने पर भी द्वित्व से जो कहा गया है ना उसका अतुल्य प्रमाण है उसका बलवान प्रमाण तुल्य प्रमाण बराबर प्रमाण नहीं मिलता है तो व्यवस्था अशत्यत्व इसलिए उसमें ऐसा उसको द्वित्व को लेकर के कोई व्यवस्था भी नहीं की जा सकती है क्योंकि उसमें उस प्रकार का प्रमाण दृत्व को स्थापित करने के लिए नहीं मिलता इसलिए उसमें ऐसी व्यवस्था भी नहीं कर सकते। और दुखित्वादि धर्म प्रत्यक्ष से विप्रकृष्ठ से सन्निहितरण ब्रह्मात्म प्रत्यक्षेण प्रत्यक अनुमान अनुमान से इव बाधा तो दुखित्वादि धर्म प्रत्यक्ष अब दुखित्व आदि यह है आत्मा में दुखित्व आदि धर्म दिखाई पड़ता है यह प्रत्यक्ष आत्मा दुखी है ये तो सभी को अनुभव में है दुखित्वादि धर्म प्रत्यक्ष है विप्रकृष से सन्निहित रेणा अब ये दुखित्व धर्म जो प्रत्यक्ष है और एक आत्मा ब्रह्मात्मा प्रत्यक्ष है तो ब्रह्मात्मा प्रत्यक्ष मना आत्मा प्रत्यक्ष है अभी आत्मा को ब्रह्म बनाया नहीं और आत्मा का जो प्रत्यक्ष अनुभव है और उसके साथ में दुखित्व धर्म का प्रत्यक्ष अनुभव है क्या होता है कि विप्रकृष्ट का सन्निहित तरह के साथ में मिलाया जाए जब माने एक तो दूर में विप्रकृष्ट अन्य अन्य उपाधि के संबंध में प्रकट होता है इसको कहते हैं विप्रकृष्ट दूर में स्थित हो विप्रकृष्ट का अर्थ है दूर में कोई वस्तु व्यवहित हो करके दूर में जो स्थित होता है उसको विप्रकृष्ट बोलते और सन्निहित तरह होगा जो सबसे निकट है अब प्रत्यक्ष आदि दुखित्व आदि भी प्रत्यक्ष है और आत्म प्रत्यक्ष दोनों प्रत्यक्षों को साथ में रह करके देखेंगे तो यह आत्म प्रत्यक्ष सन्निहित तर होता है और विप्रकृष्ठ आदि प्रत्य, प्रत्यक्ष यानी दुखित्व आदि जो है दूर होता है दूर का अर्थ है इसमें मन इंद्रिया शरीर आदि उपाधि के संबंध से होता है और आत्म तो सन्निहित तर है क्योंकि आत्मा को स्वयं जानता है तो स्वयं जानने के कारण अन्य उपादि या मनादि ना होने पर भी आत्मा का अनुभव होता है इसी कारण से इसको ऐसा कहा जा सकता है इसलिए दो प्रत्यक्ष होने पर उसमें सन्निहित प्रत्यक्ष को यानी जो निकट स्पष्ट जो प्रत्यक्ष है उसको बलवान मानना पड़ेगा और विप्रकृष्ठ प्रत्यक्ष को दुर्बल मानना पड़ेगा ऐसा अनुमान बाधा ये अनुमान जैसा इस प्रकार के अनुमान होता है तो ये ब्रह्मात्मा प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष के द्वारा जो धर्म दुखित्व आदि प्रत्यक्ष को बाध किया जाता है क्योंकि ये जो आत्म प्रत्यक्ष है ये सन्नीतन मान करके और विप्रकृष्ट जो दुखित्व आदि प्रत्यक्ष है क्योंकि सुख दुख आदि होने के लिए मन आदि की आवश्यकता होती है मन आदि जब काम करते हैं तब होता है नहीं तो नहीं होता इसलिए उसको बाद किया जाता है ये भी द्वेद स्थापित करने के लिए एक होता है ये जैसा पूर्वादी ने कहा संसार संसारित्व संसारित्व का भी विरोध हो जाएगा ऐसा कहा था कि संसारित्व और असंसारित्व विरोध है क्योंकि संसारी जीव प्रत्यक्ष है और असंसारित्व का तो प्रत्यक्ष तो नहीं है इसीलिए ये इस प्रकार से जानना पड़ेगा संसारित्व दुखित्व आदि धर्म जो है वो वास्तव में आत्मा का धर्म नहीं है आत्मा संबंधी मन आदि के रहने पर यह धर्म होता है ऐसा बिंब प्रतिबिंबवत सर्व प्रकार विरोधाभाव अहम ब्रह्मास्मी दी तादात्म्य वाक्य आत्मा ब्रह्म यदि प्रतिपत्तव्यम और बिंब प्रतिबिंबवत सर्व प्रकार विरोधा बिंब प्रतिबिंब के समान हम यदि जब विचार करते हैं बिंब प्रतिबिंब न्याय से विचार करते हैं तो जो प्रतिबिंब है उसमें बिंब का पूरा धर्म रहता है और बिंब से अलग सा दिखता है किंतु वो अलग नहीं होता है और प्रतिबिंब में बिंब का धर्म उपाधि के कारण कुछ परिच्छ सा हो जाता है फिर भी उपाधि होने पर भी बिंब का धर्म प्रतिबिंब में रहता है जैसे सूर्य का धर्म जो उष्णता प्रकाश तत्व आदि उसके प्रतिबिंब जल में भी प्रतिबिंब जो पड़ता है तो उसमें भी रहता है इस प्रकार युक्ति चलाने पर सर्व प्रकार मतलब जो दो दिखता है आपको दो अलग अलग दिखता है उसमें वास्तविकता नहीं है एक में ही वास्तविकता है सर्व प्रकार विरोधा भाव सभी प्रकार जितने भी प्रकार के आप विरोध बोलेंगे बिंब प्रतिबिंब न्याय से सबका परिहार हो जाएगा एक अवस्था में अलग रहने पर भी वास्तव में वो अलग नहीं है तो प्रतिबिंब को वो सत्य नहीं मानता है लेकिन प्रतिबिंब की सत्यता बिंब के सत्यता को लेकर के है तो जो भी अनुभव वहां होता है इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि यदि तादात्म्य वाक्य ही या अहम ब्रह्मास्मि तादात्म्य वाक्य जो आत्मा का स्वरूप का कथन करता है करता है ये वाक्य इसलिए अहम ब्रह्माष्टमी ये तादात्म्य वाक्य है ये वाक्य के द्वारा आत्मा ब्रह्म यदि आत्मा ही ब्रह्म है आए ऐसा जानना चाहिए हम ये कहेंगे तो आत्मा ब्रह्म है जानना चाहिए ना कि ब्रह्मा ईश्वर अलग है और आत्मा अलग है ऐसा नहीं जानना चाहिए तो यही प्रतिबद्धव्यम यही प्रतिपादन करने का यहां विचार किया गया है और इसी प्रकार इसका प्रतिपादन करना चाहिए यानी इसी प्रकार इसको स्वीकार करना चाहिए कहा टीका मजूद श्रवण मनन निधिध्यास साधना साधना आवृत्तिया तिक्तम् तो श्रवण मनन निविध्यासना जो साधन है इनको आवृत्ति करके अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा आवृत्ति रसकृत उपदेशा सूत्र के द्वारा कहा गति करना त्र अब ये जो आवृत्ति करना है श्रवण मनन निदिध्यासन इनकी जो आवृत्ति करनी है इसमें निध्यासन काले कथम प्रत्यय आवृत्ति इसमें निधिध्यासन के काल में निधिध्यासन समय में प्रत्यय की आवृत्ति विचार जो आवृत्ति करनी है ये कैसे करना है कथम किस प्रकार से करना है इस विषय को लेकर के यहां विचार किया गया इस अधिकरण में तत्र आह आत्मे तो उपगछंद ग्राहय आत्मे तो उपगछति जब ऐसा निधिध्यासन की स्थिति में वाक्य लेकर के विचार करके बैठेंगे तो आत्मा रूप से ही उसको स्वीकार करना चाहिए आत्मेदी तो उपगछन्ती उपगछन्ती मानो यहां लिंग लकार का अर्थ रहना चाहिए आत्मा इस प्रकार ही उसको स्वीकार करना चाहिए मान आत्मा से भिन्न परमात्मा है आत्मा से भिन्न ईश्वर है ब्रह्मा आत्मा से भिन्न है और उसको मैं ध्यान कर रहा हूं उसका चिंतन कर रहा हूं ऐसे भाव से निद्यासन नहीं होता जैसे अन्य उपासनाओं में होता है इसी भाव से यहां नहीं यहां तो आत्म रूप से ही उसको स्वीकार करना चाहिए उपा, आत्मेती तो उपगछी इसका मतलब उपगछता ऐसा अर्थ में को करना चाहिए आत्मा ऐसे ही मान करके उपासना करनी चाहिए और ग्राह क्योंकि सा वेदांत इसी भाव से ही ग्रहण कराती है जो वेदांत वे में अहम ब्रह्माष्टमी इत्यादि वाक्य को लेकर के जो विचार करते हैं तो वासना संबंधी या हंग्रह उपासना संबंधी विचार करते हैं तो वहां भी यहां स्वरूप रूप से ग्रहण करने के लिए ही कहते हैं रूप से ग्रहण करने के लिए कहते हैं ऐसा नहीं कि परमात्मा बाहर है परमात्मा का भजन कीर्तन करते हैं तो कीर्तन भजन जप तप पूजा आदि जो भी करते हैं, तो ये किसी और के लिए हो रहा है हम करने वाले ऐसे भाव से ही सब करते हैं तो वहां दोनों में तादात्म्य का संबंध अथवा तादात्म्य से भी बढ़कर के स्वरूप रूप से ग्रहण करने का कोई वहां नहीं होता कि जब हम भजन करते हैं तो हम अपने भजन कर रहे हैं ये भाव तो आता नहीं हम भजन करता है ऐसा ही भाव आता है और वही भाव रहकर के आप करते भी किंतु यहां ऐसा नहीं है यहां वेदांत के विषय में ये निर्ध्यासन के स्थिति में यह आत्मभाव से ही उसका ग्रहण किया जाता क्योंकि आत्म इतर का कोई अस्तित्व वहां नहीं माना जाता है ऐसा इसमें यह विशेषता इसलिए इस अधिकरण को यहां लाया क्योंकि अब वाक्यार्थ विचार करते समय जो भी वाक्य आया है उसमें दो भाग तो रहेगा जैसा तत्वसी में तत्पद त्वमपद दो है हम ब्रह्माश में भी अहम और ब्रह्म है प्रज्ञान ब्रह्म में भी प्रज्ञान और ब्रह्म है इस प्रकार दो अर्थ देने वाले दो पद तो रहते ही और उसका तात्पर्य में कर्ता और कर्म भाव भी रहता है अब समस्त पद नहीं है वाक्य है तो उसको वाक्य के नियम के अनुसार अन्वय करना पड़ेगा उसमें क्रिया पद भी चाहिए ऐसे में यहां आत्म रूप से ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यह समस्या आता और भी भाव से ग्रहण कर सकते परमात्मा सर्वव्यापक है सर्वचराचर में स्थित है ऐसा भी ग्रहण करना संभव है उसको हम प्राप्त कर रहे ऐसे भी चिंतन कर सकता है नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं तो वहां भी हो सकता है उस प्रकार भी हो सकता है वो भी गलत नहीं है ऐसा दिखता इसलिए ये अधिकरण लाया कि अब चिंतन करते समय किस प्रकार चिंतन करना चाहिए इसके लिए पहले ही निश्चय करें और उसके निश्चय के अनुसार चिंतन को आगे बढ़ाएं यही ग्राहयंत्री कार्य वेदांत इस प्रकार के ग्रहण कराते हैं वहां भेदभाव से रखने के लिए नहीं करते भेदभाव से भी नहीं रखना है और आत्मा से इधर भाव से भी नहीं रखना ऐसा कहेंगे हम तो आत्म भाव से उसको ग्रहण करना चाहिए इसलिए आत्मा यदि बगचंदी कहा ठीक अनुदित यद्यपि शब्दादेव प्रमिता इत्यादिशु जीव ब्रह्म इत्यम श्रुति विरुक्त यह पहले एक अधिकरण चला गया था प्रथमा अध्याय तृतीय बाद में अधिकरण चला गया था प्रमिता अधिकरण नाम से एक अधिकरण है दो सूत्रों का अधिकरण है उसमें ये जीव ब्रह्म ऐक्य को श्रुदियों से सिद्ध ऐसा माना सिद्ध कर दिया था तो पहले हो गया ये विषय तथापि तासामेव विरुद्धार्थत्वात उपचरित विषयत्व तो अत्र समाधि फिर यहां क्यों लाया कि जो प्रथमाध्याय के तृतीय पाद का अध्ययन किया उनको स्पष्ट हो चुका है और भी कई अधिकरण में यह अभेल दर्शन को दोहरा करके निश्चय किया है तो फिर यहाँ क्यों फिर लाया अंत में इसको क्यों लाया तो उसके लिए कहते हैं कि यहाँ उपासना के प्रसंग और आवृत्ति के प्रसंग आया तो यहाँ आवृत्ति किस प्रकार करने है ये निश्चय करना इसलिए ताशा में विरुद्धार्थत्व उपचारित क्योंकि यहां तब शंका हो जाएगी ये तो विरुद्धार्थ का धन करते हैं ये स्मृतियां ये विरुद्धार्थ होने के कारण इसमें आ, एक तरफ निश्चय देना आवश्यक होता है अब निधिध्यासन में निश्चय के बाद ही निधिध्यासन होगा आपने गलत ढंग से निध्यासन किया तो उसका फल भी नहीं मिलेगा और वो दोष भी होता है जैसा मानना चाहिए वैसा माना नहीं और अन्य प्रकार से निश्चय करके आप चिंतन करते रहे वो उल्टा हो गया उल्टा हो गया तो निध्यासन तो हो गया लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा ऐसा होता है तो निध्यासन आदि करने के पहले श्रवण मनन के द्वारा अर्थ का निश्चय हो जाना चाहिए अर्थ का निश्चय करने के बाद में उसका फिर आवृत्ति करें नहीं तो फिर वो आवृत्ति से प्रयोजन नहीं और उसमें और ही उच हो जाता है आ, गलत ढंग से आवृत्ति करेंगे तो सभी में ऐसा ही है कि किस भाव से आप करते हैं वो भाव से ही संस्कार बनेगा आप जो करते हैं उसका आकार का बाहर के जो आकार आडंबर है उससे नहीं होगा कि किस भाव से आप कर रहे हैं तो वो भाव लाने के लिए बाह्य चेष्टाएं होती है और ये निदिध्यासन तो अत्यंत आंतरिक बातें हैं इसलिए अंदर क्या निश्चय हो गया उसी के अनुसार चलना पड़ेगा तो यही यहां पूर्वादि की तरफ से शंका का कारण है कि विरुद्धार्थ उपचरित होने चाहिए विरुद्धार्थ होने के कारण एक एक को आपको ग्रहण मानना पड़ेगा क्या ये शब्दादि प्रमित को ग्रहण मानना पड़ेगा तो वो एक नहीं हो सकता अलग अलग होना चाहिए तभी तो जाके निध्यासन हो सकता विरोध समाधेर अविरोध अध्याय संगत दत्वे विरोध समाधे समाध अंदरअत्वा दीघा संगदी रीति मत्वा और विरोध का समाधान हमने अविरोध अध्याय में कर दिया वहां बहुत सारे विरोध का समाधान हो गया यदि ऐसा विरोध होता तो वही कर देना चाहिए था अब यहां फल अध्याय में क्यों कर रहे तो कहते हैं कि विरोध समाधि समाधान का अविरोध अध्याय संगत में अध्याय में ही संगत है ये जो आप विरोध का समाधान कर रहे हैं महावाक्यार्थ विरोध समाधि यहां क्या है महावाक्य के अर्थ में कैसे अभ्यास करना इस विषय में समाधान यहां कोई दार्शनिक दृष्टि से सम, शंका समाधान नहीं है महावाक्यार्थ विरोध सम, समाधि का समाध हो अंतरंग और वो भी साधन के विषय में निध्यासन के विषय में अंतरंग होता यानी सबसे मुख्य हो जाता ये सारा निश्चय इसलिए किया था अध्याय में आ, समन्वय सभी वेदांत का समन्वय किसके लिए किया था अर्थ निश्चय के लिए इसी प्रकार अविरोध किसके लिए किया था अविरोध विरोध का परिहार भी उसी निमित्त से किया था तो विरोध का परिहार और जो अर्थ का निश्चय और उसके बाद में साधन का विचार ये सारे इसलिए किया था कि आपके अंदरंग साधन दृढ़ हो जाए निश्चय हो जाए इसलिए यहां जो समाधि का संबंध है यहां जो भी समाधान देना है वो अत्यंत अंतरंग विषय है इसीलिए इसको फलाध्याय में लाया है ये कहना चाहते तो विषय उक्तिपूर्वक उभयदा प्रसिद्धे है संशय आभिभाष्य में दोनों प्रकार से प्रसिद्धि होने पर संशय का कारण यहां बताते हैं संशय कैसे उपस्थित हो यह शास्त्र उक्त विशेषण है परमात्मा सकि अहमदि ग्रहीतव्य शास्त्र में विचार किया हुआ जो परमात्मा है शास्त्र उक्त विशेषण शास्त्र में जितने विशेषण करके जिस परमात्मा को कहा वो परमात्मा को अहमदि गृहतव्य अभी इतने लंबे से अभी ब्रह्मसूत्र का अध्ययन कर रहे हैं अब जहां क्या विचार कर रहे हैं सोचेंगे ब्रह्म का विचार कर रहे हैं और ब्रह्म का विचार करते करते इतना तर्क वितर्क विचार सब हो गया किंतु ये कभी किसी के मन में स्पष्ट नहीं भी हो सकता ये विचार तो ब्रह्म का चल रहा है आ, हमारा उसमें क्या रोल है हम हम कौन है वहां हमारा तो कुछ विचार हुआ है तो जो विचार चल रहा है बहुत बड़ा विचार चल रहा है परमात्मा का विचार चल रहा है हम तो अभी तो जो है बैठे तो साधक कर रहे हैं विचार तो वो तो है बाकी तो अभी हम हम तो और पढ़ने के लिए बैठे हुए तो तो हैं तो हम विचार तो कुछ और चल रहा तो ठीक है तो ऐसे करके कोई सोच सकता है अभी करते करते जा रहा है बहुत जोर से जा रहा है वो, वो तो आगे बढ़ रहा आ, तो ये ठीक है ये किसका विचार चल रहा है वास्तव में ऐसे कभी भूल हो सकती बड़े बड़े विषय आ गया बहुत तर्क वितर्क आ गया अब ऐसा तो नहीं लगता ये हमारे बारे में ही विचार कर रहे, ऐसा नहीं लगता इसलिए बीच बीच में बोलना पड़ता ये, ये ये देखो ये विचार तो हमारे बारे में खोला तो हमारे बारे में हम ही कर रहा है ऐसे करके नहीं तो ये कोई और का विचार चल ऐसा हो जाता है ऐसा लग रहा हो क्योंकि हमारे बारे में इतना इतना करने का मतलब हमारे बारे में विचार है तो इतना क्यों करना ऐसा तो नहीं लगता हम तो ऐसे सीधा साधा हमारा इतना बहुत विचार करने का क्या है इसमें तर्क वितर्क पूर्व पक्ष कम हमारे बारे में कोई कोई पूर्व पक्ष करता है क्या कोई पूर्व पक्ष भी नहीं तो लगता है कि ये कुछ और विचार कर रहे हैं बाद में हमको वहां जोड़ेंगे ऐसा लगता है कर, करने के बाद में फिर थोड़ा हमको वहां जोड़ देंगे बाद में देखो आप भी ऐसा ही है करके बोल देंगे फिर होगा हो, हो, हो तो ये कभी किसी के मन में आ सकता है इसलिए प्रसंग लाया कि ये जो कुछ विचार चल रहा है ये किसी और का नहीं है ये हमारा विचार चल रहा और सब मिलाकर के इसको हमें ही लाना है वो तो है तो ये ब्रह्म विद्या ब्रह्म के बारे में विचार कर रहा किंतु ब्रह्म विद्या को पहले कहा ना ब्रह्म तो आत्मा ही है तो आत्मरूप से उसको ग्रहण करना चाहिए ऐसा वो निश्चय करना पड़ेगा नहीं तो आत्मरूप से करने में बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि तो इसमें बहुत सारे विरोधाभास है विरोध है इसलिए ये प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो शास्त्रोक्त विशेषण परमात्मा जो है ना उस परमात्मा को क्या रूप में ग्रहण करना चाहिए अहम यदि ग्रहीित व्य है मैं ही हूं ऐसा ग्रहीण करना चाहिए अहम अब अहम करके बोलने पर भी ये ये जो अहम है कौन है मैं हूं अहम का अर्थ होता मैं अब इसलिए कुछ लोग जो है ना मैं को भी अहम को भी दो बना देते एक सामान्य अहम है और एक विशेष अहम ऐसा भी बना देते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि वो सीधा सीधा अहम में लगाने में उनको डर लगता है ये तो अहम तो अभी ठीक हुआ नहीं इस अहम में हम अपने को कैसे लगाएं? अब आप साधन कर रहे हैं उस साधन करते समय ये सब दोष आपके पास है बहुत सारे दोष है और इनको सबको रख करके हम इसको परमात्मा कैसे बना सकते इसलिए शास्त्र जो अहम कह रहे हैं वो अहम अलग है और अहम जिस अहम के व्यवहार कर रहे हैं वो अहम अलग है, है। यह हम अहंकार करता है लड़ाई करता है सब कुछ करता है और वो अहम कुछ नहीं करता फिर वो अहम कब आता है जब आप आंख बंद करके ध्यान करेंगे तब आता है तब तक वो अहम नहीं आता ऐसे कुछ लोग क्या क्या प्रक्रिया बनाए हैं ऐसे प्रक्रिया तो ये दो अहम कर दिया तो कहते हैं कि जब भजन करने बैठेंगे तो वो अहम आएगा और ये बाद में जब व्यवहार करने के लिए लड़ाई करने के लिए इधर उधर जाएंगे तो दूसरा अहम काम करेगा तो ठीक है ना अब तो ये अहम इधर है वो अहम उधर दोनों तो काम कर रहा है ऐसा उधर अब उसको उसी को भी फिर भेद करके कोई जीवात्मा है और कोई परमात्मा है ऐसा भी करते लेकिन वो अहम ही नहीं दो भेद करके तो ये जो है वो करता रहेगा सब कुछ वो व्यावहारिक अहम है उसको इससे कोई लेना देना नहीं ये जो कुछ काम कर रहे हैं ना उससे कोई लेना देना नहीं उसका तो काम है खाना पीना सोना फिर ये जो है बातचीत करना व्यवहार करना कागज करना इत्यादि जो काम करते हैं वो सब काम करने के लिए वो अहम है वो करता रहता है और उसके साथ कुछ सेवा भी करेगा वजन भी करेगा अच्छा काम भी करता बुरे काम ही करता है इसी बात नहीं दोनों करते लेकिन ये जो हम है दूसरा हम ये ध्यान के समय में आता बाकी समय नहीं आए ऐसा सोचते हैं कुछ लोग ये हम भी ऐसा सोच सकता है कि हम उसको लेकर के नई चिंतन करते हैं हम परमात्मा को दूसरे प्रकार से चिंतन कर सकते हैं परमात्मा को आकाश के रूप में मानेंगे ऐसा भी चिंतन हो सकता है परमात्मा को ब्रह्मलोक में स्थित मानेंगे ये भी चिंतन हो सकता है परमात्मा को भगवान के रामकृष्ण आदि के रूप में भी मान सकते क्योंकि वो तो हमसे भिन्न है ना तो हमसे भिन्न में तो कहीं भी मान सकता इसीलिए किस प्रकार इसका ग्रहण करना चाहिए क्योंकि कोई आलंबन तो चाहिए आलंबन के बिना होगा नहीं कि वह मदन्य है इतना अथवा मेरे से अन्य है ऐसा विचार करना चाहिए कई प्रकार विचार करना चाहिए अपने ही स्वरूप में विचार करें या दूसरे विचार करें कब की बात कर रहे हैं ये श्रवण मन इतिहासन में जो बैठेंगे तब की बात कर रहे उसके पहले तो है ही उसमें विचार करना कथम पुनर् आत्मशब्द है प्रत्येक आत्म विषय स्वयं हाने समझाया है ये आपने तो इतने सारे ब्रह्मसूत्र पढ़ करके लगता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ ये पूछने वाला कुछ था अब ये अधिग्रहण क्यों लाया अब तक हमने सारा अध्ययन किया आत्मा को ब्रह्म माना ब्रह्म को आत्मा माना तत्वपति माना क्या क्या माना इतने लंबे चौड़े चर्चा हो गई और सब विद्वान बनकर के बैठे हुए हैं तो आप आप पूछ रहे हैं कि ये क्या आत्मा को ब्रह्म मानना चाहिए कि हो क्या मानना चाहिए ये क्या क्या मतलब अब यह प्रश्न करने का तो कोई औचित्य नहीं लगता इसलिए वो बोलते हैं कि ये आत्मशब्द का प्रयोग कर ही दिया आपने अहम शब्द का प्रयोग किया आत्मशब्द का प्रयोग किया और आत्म शब्द तो प्रत्येक आत्मा में प्रसिद्ध है ये कोई किसी का नाम बोल दिया तो तब संशय हो सकता था किंतु आत्म शब्द ही आपने बोला है तो ऐसे में यह प्रत्येगात्म विषय ही श्रीयमान होता है आत्म शब्द। आत्मशब्द शब्द तो आपने ही श्रीयमान होता अहम शब्द, शब्द। हम मतलब आत्मा ऐसे में यहां संशय कैसे हो सकता हमने वेदांत का अध्ययन करके यहां तक पहुंचा है अभी यहाँ आत्मा ब्रह्म है ऐसा संशय तो है नहीं नहीं हो सकता तो क्यों सा, लाया ये संशय आप तो कहते हैं ये जो है ना ये ये थोड़ा कठिन होता है इसलिए उच्चते। ये यह संशय लाने का कारण बता मतलब ये वास्तव में यहां मामला बनता भी नहीं है मामला बनना चाहिए ना पहले केस बनेगा तो केस बनेगा तो तभी तो केस फाइल करेंगे तब जाकर के उसमें दो पक्ष होना चाहिए दो पक्ष के बाद में फिर विवाद होगा फिर कोर्ट में नहीं होगा आपका तो ये तो मामला बनता ही नहीं क्योंकि तो यहां कोई दो पक्ष बन नहीं रहा और अभी तक हम सुनते आए हैं आत्मशब्द और इसमें कोई दूसरा अर्थ लगाने का भी कोई मतलब नहीं आता है ऐसे में मामला ही नहीं बन रहा ये कोर्ट मतलब केस वाद करने के लिए लायक ही नहीं कैसे होगा क्यों करना चाहिए तब कहते देखो पहले यह मामला बनता है कि नहीं बनता देखो मामला बनता है ये सच्चाई पर चलना पड़ेगा आपको जैसे आवृत्ति स्वूत बोला कि आवृत्ति करना पड़ेगा आवृत्ति के बिना नहीं हो सकता जो उत्तम अधिकारी को तो आवृत्ति के बिना होता है तो इनको तो आवृत्ति बाकी को आवृत्ति करना पड़ेगा इसी प्रकार बीच बीच में एक परीक्षा तो करनी चाहिए कि इतना सब अध्ययन करने के बाद में वो आत्मा को ब्रह्म मानता है कि नहीं मानता है और ब्रह्म को आत्मा में स्थित मानता है कि नहीं मानता किस आलम्बन से मानता है ये तो पता नहीं भगवान को ब्रह्म मानता तो होगा लेकिन अपने को ब्रह्म मानता है कि नहीं मानता यह तो देखना चाहिए इसलिए अयम आत्मशब्दों मुख्य शक्य दे अभ्युपगंतुम सदि जीवेश्वर अभेद संभव है इतरताधु गौणों अयम अभ्युपगंतव्य है इति मान्यते यानी प्रश्न करने वाले के मन में संशय करने का यह तात्पर्य जैसा अभी हमने बताया कि यह जो आत्मशब्द है आत्म ब्रह्म है अहम् ब्रह्मास्मि इत्यादि में जो आत्म शब्द का प्रयोग किया ये आत्म शब्द को दो प्रकार से मान सकते हैं। स्थिति है जैसा मुख्य अबिव गंतु मुख्य आत्मशब्द प्रत्येक आत्मा में स्वीकार किया जाता है जीव ईश्वर अभेद संभव जीव और ईश्वर को अभेद सिद्ध करने की स्थिति में अभेद मानता है तब तो इस आत्म शब्द का यथार्थ अर्थ जो प्रत्योगत्मा है वो हो जाए कब और जीव और ईश्वर को यदि वो वास्तव में अभेद मानता है ये मनन काल में निश्चय करके युद्ध्यासन काल में जब आत जाता है तब वो जीव और ईश्वर को आत्म शब्द से अभेद मानता है ईश्वर ईश्वरी इश्वर, का ईश्वर क्योंकि वो सब्रम है, है सत तत्वों से आदि में सत, सत को लिया hmm. तो भेद दिखा रहा है तो दोनों को एक के बता रहे हैं ना वो तत्वम कर रहा है तो तत्व करते समय एक बता रहा है तो जो परमेश्वर है परमात्मा परमेश्वर और ईश्वर दोनों में किया गया और शुद्ध रूप में अभी नहीं ले सकते शुद्ध रूप में लेने पर तो ये संशय नहीं है शुद्ध रूप अभी हुआ नहीं है यदि हुआ होता तो ठीक है ये बता रहे यदि जीवा और ईश्वर को आय्य मान करके वास्तविक आत्मशब्द का, आत्म का प्रयोग उसने कर दिया है वो वास्तव तो में भी आत्मशब्द का प्रयोग कर रहा है, मैंने उसमें अभी कोई संशय नहीं है उसका ऐसा है तो तो कोई प्रश्न नहीं है फिर यह मामला नहीं बनेगा लेकिन वहां एक चांस है क्या चांस है जो सबका होता है इतर था तो यानी जीवा और ईश्वर को एक अभी तक माना नहीं है उसने मानने में थोड़ा अभी भी बाकी है और इथरता में गौणो यम अभिवगंतव्य है फिर यह गौड़ आत्मशब्द हो जाएगा मुख्य आत्मशब्द नहीं है गौण आत्मशब्द यानी जीव को ही आत्मा मान रहे हैं जो व्यवहारिक जीव को आत्मा मान रहे हैं और कर्ता भोक्ता आदि रूप में मान करके व्यवहार कर रहे हैं और वो व्यवहार के अंतर्गत वो निध्यासन भी करना और निध्यासन भी व्यवहार ही और क्या है व्यवहार नहीं है क्या तो व्यवहार ही है तो व्यवहार करने पर जैसा श्रवण मानने को व्यवहार मानना है मानते हैं क्योंकि वहां भेद होकर के व्यवहार होता है तो भेद होकर के व्यवहार होने के कारण वहां भी मानता है और निध्यासन को भी व्यवहार ही मानता है तो व्यवहार ही हो तो व्यवहार होगा तो व्यवहार वाली आत्मा आ जाएगी ना जैसा अभी हमने बताया एक आत्मा को हमने रिसर्व करके रखा वो क्या है वो व्यवहार पर काम करेगा अब दूसरी आत्मा जो है बाकी समय साधन के लिए काम करेगा जैसा कोई अलग अलग कपड़ा रखते हैं बाहर जाने के लिए के कपड़ा रखते हैं फिर अंदर आकर करके फिर जो है जो होता है ना क्या बोलते हैं घर का कपड़ा अलग होता है और बाजार का कपड़ा अलग होता है और स्कूल के कपड़े अलग होता है ऐसे ऐसे अलग अलग कपड़े होते हैं ऐसे यहां भी हम आत्मा को अलग अलग फना करेगा एक तो इधर आकर के ये सब करता है और बाद में जाकर के वो बदल देता है अपने पोशाक और दूसरे पोशाक में दूसरा करता है ऐसा चांस है मतलब ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है ऐसा हो सकता है आप इतना सब करने के बाद में ये पॉइंट में गया ऐसा कुछ कर सकता है आ, फिर तो आ, उसमें क्या है कि आ, आपका यहाँ कितना इसमें मन लगाव है कितना इंटरेस्ट है इसका इसके इसके ऊपर प्रश्न नहीं है वो, वो सब ठीक है ठीक है आप को अच्छा मानते हैं सत्य मानते हैं सही मानते हैं सब कुछ मानते हैं आपकी श्रद्धा है उसमें आस्था है सब कुछ है ठीक है वहां प्रश्न नहीं है कि आप स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो तो पहले ही हो गया आप स्वीकार करते हैं, पक्का स्वीकार कर रहे लेकिन स्वीकार करने के बाद भी वो पूरा स्वीकार ना होने से यानी अनुभव रूप से अभी स्वीकार नहीं हुआ और आपके ही कुछ व्यवहारिक कार्य रह गया क्यों आपको श्रोतव्य मंदव्य अध्यापन करने के लिए कहा अभी यह व्यवहार तो करना ही है ना और नहीं करने से दो गा नहीं काम ऐसा बताया अभी आवृत्ति आवृत्तिरसदेश इत्यादि तब आप सोचेगा अब हम पूरा आत्मा को स्वीकार करेंगे तो ये कैसे बनेगा और ये बनने के लिए तो वो छोड़ना पड़ेगा या कुछ ना कुछ उसमें शंका हो सकती है अब किस प्रकार हो सकती है हो सकती है अब होने पे क्या करेंगे आप उसको भी करेंगे इसको भी करेंगे इसके लिए दो आत्मा बना देंगे एक आत्मा तो जो अद्वैत में मुख्य रूप से है वो आत्मा पक्का आत्मा और ये एक तो व्यवहार करने के लिए गौणात्मा ठीक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ये भी चलेगा वो भी चलेगा यहां जीवात्मा परमात्मा ऐसा करके नहीं कि मैं ही अलग अलग पोशाक में बन रहा हूं कि मैं ये भी कर रहा हूं और वो भी कर रहा हूं वो भी ठीक है और ये भी ठीक है तो ऐसा कर सकता है इसीलिए यहां दो आत्मा की संभावना हो रही है तो दो आत्मा की संभावना हो रही है तो हो गया अब दो आत्मा की संभावना हो रही है तो किस आत्मा के साथ आप निध्यासन के समय में परमात्मा को मिलाएगी किसके साथ मिलाएगी ये भी संशय होता है इसलिए मामला बनता है मामला थोड़ा जटिल है सूक्ष्म है किंतु होता है ऐसा हो सकता है ऐसा मान सकते हैं ये ये लोगों के मन में होता है ना जैसा प्रोफेशनल लाइफ होता है पर्सनल लाइफ होता है व्यक्तिगत जीवन और व्यवहारिक जीवन आधिकारिक जीवन ऐसे ऐसे करके जीवन को भी अलग अलग कर देती है ऐसा होता है इसका मतलब क्या है कि एक ही व्यक्ति ऐसे ऐसे कैसे होता है तो कि उसको वहां जाके ऐसा ऐसा बोलना जब वो ऑफिस में जाएगा घर में जैसे बात करते वैसे नहीं करेगा वहां तो दूसरे प्रकार से बात करेगा और घर में आकर के दूसरे प्रकार से बात करेगा तो एक ही आत्मा यह सब कर रहा तो इसका मतलब हम अंदर से आत्मा को थोड़ा भेद मान करके काम चला देते हैं ऐसा है आ, और वो पक्का आत्मा को तो नहीं कर सकता इस प्रकार से ये मामला बनता है मानो गौण आत्मा और मुख्य आत्मा दोनों हो सकता है जीवात्मा ब्रह्मा ऐक्य होने पर उसके समाधि अवस्था में मुख्य आत्मा और बाकी समय गौण आत्मा तो बोलते हैं ठीक है ये समझ में आया कि क्या है मामला मामला ये है कि मुख्य और गौण मानने का प्रसंग हो सकता है तो आत्मा ने उसे मानना है कि नहीं मानना है अब जो गौणा आत्मा आएगा उस समय आत्म रूप से नहीं मानेगा क्यों तो उस समय तो वो निर्द्यासन करता है किसका निर्दयासन ब्रह्म का निर्द्यासन कर रहा है थोड़ा अलग करके करेगा ना हां नहीं तो क्यों करेगा वो ब्रह्म स्वयं ब्रह्म ही हो गया तो निर्द्यासन क्यों करेगा नहीं करेगा ऐसा नहीं मानता इसलिए वो करता है तो किम ताबत प्राप्त बोलेंगे ये क्या प्राप्त हुआ बोलते हैं नाभविधि ग्राहिया परमात्मा को अहम करके नहीं ग्रहण करना चाहिए अहम करके तो ग्रहण होता नहीं क्यों कारण यह है कि हम जब मनन चिंतन करने बैठते हैं तो अपहत पात्मत्वादि गुणों विपरीत गुणत्वेन शक्य दे गृह जिसका कोई पापादि नहीं है अपहत अपहतमन आपाध नष्ट किया गया है पाप आदि जिसका वो अपहत पाप आदि आत्मा है और वो उसके विपरीत गुण है यहां पापी आदि है पाप आदि है ऐसे गुण वाले जो आत्मा है दोनों को एक मानना संभव नहीं और विपरीत गुणों व अपहतपात्मत्वि गुणत्व तो इसी प्रकार विपरीत गुण जो संसारी गुण है उसको अपहतपात्मत्वि गुण मानना संभव नहीं अपहतपात्मत्वि गुण वाले को विपरीत गुण वाला मानना संभव नहीं दोनों तरफ से यह संभव नहीं परमात्मा को आत्मा मानना ये संभव नहीं निध्यासन काल में संभव नहीं बाकी तो जो है बाद में हो जाता है ठीक है लेकिन निरिध्यासन करते समय या अन्य समय में ऐसा तो नहीं मान सकते किस प्रकार मानना है नहीं मान सकते अलग मानना पड़ेगा क्योंकि इसका धर्म को अलग है उसका धर्म अलग ऐसे मानना चाहिए ये तर्क दिया अबदात्मत्वादि गुणश परमेश्वर तद विपरीत गुणस्तु शारीरहा ये बता रहे हैं अपदप तो आदि गुण वाला कौन है वो तो परमेश्वर है वो परमेश्वर को हम तो आदि गुण मानते और तत्व विपरीत गुण है शारीर ये शारीर आत्मा तो उसके विपरीत गुण वाला हा और ईश्वर स्थित तो संसारी आत्मत्व ईश्वरा भाव प्रसंग मान लो उस ईश्वर को हमने शरीर मान लिया तो वो संसारी आत्मा हो गया संसारी आत्मा हो गया तो ईश्वर का भाव हो गया फिर ईश्वर तो नहीं रहा अब ईश्वर नहीं है ना आपके पास क्यों ईश्वर को आपने संसारी मान लिया फिर ईश्वर का अवश्य आएगा ईश्वर का धर्म तो आप कुछ कर नहीं सकते तो ईश्वर को संसारी मानना आ, ठीक नहीं है संसारित तो प्रसंग आ जाएगा इसलिए ईश्वर मैं हूं ऐसी उपासना नहीं करनी चाहिए ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए तदस्थ शास्त्रानर्थ यदि ईश्वर को संसारी मान लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो ईश्वर को आपने संसारी बना दिया संसारी अनर्थ हो क्या अनर्थ प्रसंग आ गया शास्त्र शास्त्र का कोई प्रयोजन अच्छा संसारिणो भी ईश्वरात्मी अधिकार अभाव शास्त्रान कहते हैं कि ये जो आ, नहीं, नहीं संसारी को हम ईश्वर बना देंगे ना ये संसारी को ईश्वर बना देंगे कहते हैं संसारी को आप ईश्वर बना दिया मैंने संसारी को ईश्वर मान करके आप चिंतन करेंगे तो आप सोच रहे ऐसा हो गया तो फिर अधिकारी नहीं है वहां क्या ईश्वर करेगा क्या आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर को श्रवण श्रवण्यासन करना चाहिए नहीं होगा तो फिर श्रवण्यासन कौन करेगा तो आपने तो अपने को ईश्वर मानकर रखा है ईश्वर मान करके चिंतन करेंगे नहीं मैं ईश्वर हूं ऐसा आप निध्यासन करेंगे नहीं हो सकता क्यों जो ईश्वर है वो तो निद्यासन मन चिंतन नहीं करेगा इसलिए ये मामला बनता है ऐसा नहीं होगा अब आप आग बो, बोल दिया आप अपने को परमात्मा मानो परमात्मा मानो बोला और उसके बाद बोला बोलासन श्रवण्यासन करो ए, ए, कैसे हो? परमात्मा को हमने श्रवण्यासन में कैसे लेगाएंगे नहीं होता इसीलिए बोला संसार भी आ ईश्वर आत्मतः ईश्वर को तो संसारी नहीं बना सकता वो तो संभव ही नहीं क्योंकि ईश्वर स्पष्ट हो जाएगा तो संसारी बनाना अच्छा नहीं अब समझ लो कि संसारी को ईश्वर बना देंगे संसारी को ईश्वर बनाएंगे तो अधिकारी नहीं रहे यानी कोई साधक रहेगा नहीं फिर क्यों ईश्वर बन बनकर शास्त्र अनत फिर भी शास्त्र अनंत हो गया क्यों शास्त्र बोलता है आसन करो अब कौन करेगा संसारी करेगा कि ईश्वर करेगा तो दोनों तरफ नहीं हो सकता इसलिए ईश्वर को अलग रखो संसारी को अलग रखो संसारी को यह सब करने दो और ईश्वर को वहां अलग रहने दो अब ईश्वर में हूं ऐसा चिंतन ठीक ये पूर्व अधिकार तक्षता उभय था ऐसा आया तो वो दोनों प्रकार से करता है दोनों काम होता है हाँ। वो एक ही में बन जाता है ऐसा बोला लेकिन सही नहीं है वैसे कैसे होगा अब आपको निदिध्यासन करने पर कुछ निश्चय होना चाहिए ना निदिध्यासन आप किस पर करेंगे नहीं ये संसारी भी होता है कभी और वो हो भी होता है इसे करके निश्चय करेंगे क्या जैसा अभी हमने बताया एक ही आत्मा को आप दो दो चार चार बना के रखें अब जहां जहां जो जरूरत पड़े वो प्रयोग करते हैं तो ऐसा करके निधि कैसे होगा क्योंकि निधिद्यासन को एक धारा मृत्यु में चाहिए तो उसको इधर से उधर बना नहीं सकते उधर से इधर बना नहीं सकते आप निधि करके देखो ना तब पता चले मनन करके ये देखो एक ऐसा होता है कि नहीं होता अच्छा आप निकालने की बात कर रहे हैं कौन सा धर्म निकालेंगे और निकालने के बाद क्या बचेगा और जो बचेगा तो फिर निर्दासन होगा नहीं आत्मा ही बन गया ना वो वो <Setsan> तो नहीं करता होता वो तो छोड़ देते हैं वही तो मैं बोल रहा हूँ वो आप भी करते हैं हम भी करते हैं सब वो कर रहे हैं इसीलिए ये मामला बन रहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं करके इनको मालूम है कि वो वैसे ही कर सकते हैं क्योंकि व्यवस्था तो चाहिए ना अब हम आ, सोचते हैं निधिद्यासन के समय में ये अभी तो मैंने बताया दो तीन बार बताया कि नितिद्यासन ये सब करते समय में परमात्मा को लेंगे बहुत बढ़िया नितिद्यासन परमात्मा के ऊपर ध्यान हो रहा ठीक है और बाद में ये जो है जो संसारी आत्मा को ला करके सब पोशाक पहना के उनसे कार कराएंगे तो ठीक है ये भी ठीक है वो भी ठीक है ऐसा है वो बोलता है ऐसा नहीं होगा क्या ज्ञानी लोगों का भी व्यवहार ज्ञानी लोगों का जो व्यवहार है वो तो अभी रहने दीजिए अभी वो तो अभी हम बोल नहीं सकते अभी यहाँ तो ये समस्या है वो समस्या तो असली है ना तो अब आप आत्मा परमात्मा को इतना ही यह बोल रहे हो ये संसारी आत्मा को ऊपर आपने ईश्वर को आरोपित कर दिया यानी आपने संसारी नहीं माना अब ईश्वर मान लिया ठीक है अब ईश्वर मानने के बाद विदिध्यासन हो सकता है कि मान हो सकता है ये बताओ आप नहीं हो सकता इसलिए बोलते हैं अधिकारी भाव हो जाएगा अब अधिकारी नहीं है ईश्वर तो मनन चिंतन करने के लिए अधिकारी है ही नहीं आप अभी कौन है मनुष्य है नहीं ईश्वर है ऐसा आप अपने को मान रहे हैं फिर आप ध्यान भजन जब कर रहे हो या निर्दयासन कर रहे हो ये कैसे हो सकता है इसके मतलब आप ईश्वर को कहीं फंसा दिया अलग हो जीत के लिए संभव ही नहीं है ये बात आपके आधिकारिक जब आया था उसमें भी आया था कि व्यापारिक जिंदगी में आपकी दोनों बारह वजह से मतलब ये तो हो गया हम्म। निर्णय हो गया तो वो निर्णय हो गया आप भी जानते हम भी जानते, जानते ये भी भाषा लिख रहे हैं सूत्र लिख रहे हैं वो भी जानते हैं। अभी मैं इंट्रोडक्शन में कहा ना हाँ ये अभी टीका में इंट्रोडक्शन में मैंने यही कहा कि ये अभी तक तो हम तो ये सब निर्णय करके बैठे हुए हैं अभी ब्रह्मसूत्र समाप्ति की ओर है तो अब इस समय ये मामला कैसे आया यही जो तो प्रश्न है तो मतलब ये कोर्ट का टाइम वेस्ट करना जैसा है ना वो सब ही जो हो गया फिर एक मामला आप बीच में से सारे इधर उधर से इकट्ठा करके ला रहे हैं एक मामला फिर बना रहे हैं और जैसा केस बना रहे हैं ऐसा लगता है लेकिन ऐसा नहीं इसमें एक सीरियस पॉइंट है सीरियस पॉइंट ये है कि आप जब निध्यासन करने की बात पिछले अधिकरण में कही कि श्रवण मानन निध्यासन करना चाहिए और क्या बोला आवृत्ति करनी चाहिए यह भी कहा तो आवृत्ति करें तो उस विषय में आप श्रवण मनन श्रवणसन में आपने आवृत्ति आप। करना तो कौन से विषय में आवृत्ति करना अब सारे उपनिषद की आवृत्ति एक समय में नहीं होती अब आवृत्ति के एक विषय का करेंगे अब उसका मतलब आपका जो मुख्य वेदांत का विषय तत्वमसी आदि वाक्य का करेंगे ये तो होगा तत्व महम ब्रह्मास्म इत्यादि वाक्य का निद्यासन में आ जाएगा कुल मिला के यही आएगा क्योंकि मनन करने के बाद वही शेष रहेगा होना तो ऐसा चाहिए अब ऐसे आएगा तो आपको निध्यासन करनाध्यासन का अर्थ क्या है ध्यान है, हां निश्चय रूप से निरंतर ध्यान करना होता है तो निश्चय रूप से निरंतर ध्यान करने के लिए आपको विशाई चाहिए कुछ तो सोचना पड़ेगा ना तो सोचने के लिए आपके पास भी वाक्य दिया तो अब आप क्या सोचेंगे इसको कि मैं ब्रह्म हूं यह सोचेंगे अथवा ब्रह्म में हूं यह सोचेंगे ये समस्या अच्छा अभी ब्रह्म में हूं ऐसा सोचेंगे मतलब आप में ब्रह्म का संबंध करेंगे तो अब वो ब्रह्म बन गया ब्रह्म, गया तो ब्रह्म बन, बन गया तो ब्रह्म निध्यासन करेगा नहीं करेगा नहीं अभी अभी क्या है वो उस अनुभव में नहीं आया वो निद्यासन कर रहा है ना तभी तो मामले अनुभव में तो चलो छोड़ो वो तो पहले बता दिया अनुभव में तो स्वरूप में है लेकिन यहाँ निध्यासन पान कर रहा है तो उसको उधर से इधर सोचना है कि इधर से उधर सोचना है कहीं तो एक तरफ सोचना पड़ेगा क्योंकि दो व्यक्ति की बातें कहीं जा रही है वहाँ एक तो अहम की बात है जो संसारी है आत्मा है आप करता है और एक ब्रह्म की बातें हो रही है अब ये दोनों को मिला करके आपको चिंतन करने के लिए बोल रहे हैं यदि चिंतन करने के लिए नहीं बोला सो जाओ बोला या समाधि लगा बोला तब तो कोई बात नहीं थी अब चिंतन तो करना है चिंतन करेंगे तो क्या चिंतन करेंगे तो आत्मा को आप बाहर मान के चिंतन कर सकते हैं, मतलब मैं ये सर्वत्र व्याप्त हूं ये सर्व चराचर में वासुदेव सर्वविदम ऐसा चिंतन कर सकते हैं हाँ जो पृथ्वी में जल में आकाश में वायु में हाँ सर्वत्र मेरा ही स्वरूप है आत्मा पुरस्ताद आत्मा पुरुष चिंतन कर सकते हैं मतलब आप अपने स्वरूप को बाहर मान के चिंतन करते हैं ये हो सकता है एक तरीका और दूसरा जो है जो सर्वव्यापक ब्रह्म है जो सर्वत्म सर्वव्यापक जो सर्वशक्तिमान और जो अभद अपात्मत्व आदि लक्ष्म जो ब्रह्म है परमात्मा है उस परमात्मा को अपना स्वरूप मान करके कर सकते यह दो ही हो सकता है ना दो व्यक्ति होने के कारण अब वो दो व्यक्ति होने के कारण अभेद करना है कि भेद करना है तो अभेद करेंगे तो दोनों तो एक होगा इस तरह और अभेद करेंगे तो भी इस तरह भी जा सकता है उस तरफ भी जा सकता है अभेद तो दोनों तरफ से हो सकता है आपको ब्रह्म तो में स्थापित कर सकते हैं और ब्रह्म को आप में स्थापित कर सकते हैं दोनों तरफ से हो सकता है ये दोनों का दोष बता रहे हो मतलब दोनों तरफ से भी नहीं कर सकता अब समझ लो आपको आपने ब्रह्म में स्थापित कर दिया तो क्या हो गया तो संसारी जो है हाँ आप है और यह संसारित्व को लेकर के वह ब्रह्म में स्थापित कर दिया तो यह सो सारा धर्म उसमें चला और ब्रह्म को आपने इधर लाकर रखा तो फिर ये तो उसमें ये धर्म आ गया तो ब्रह्म में संसारी तो धर्म आ गया अब संसारी तो धर्म है ईश्वर तो धर्म छोड़ दिया बोलो जैसा तक्ष तो उपयधा अधिकरण में जो आया, जैसा आया उनका दोनों का जो उपाधि धर्म है दोनों छोड़ दिया अब दोनों छोड़ने के बाद दीदी देश नहीं हो सकता जा पाए वो नहीं होगा फिर उसी को इधर लाना ही बच गया है ना ठीक कह रहे आप बिल्कुल सही चिंतन कर रहे हैं तो वो बाकी तो शेष क्या रहेगा उसको इधर लाना ही शेष रहेगा और इधर लाने से तो फंस जा रहे वही बता रहे उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये अभी संवसारी है नहीं वो क्या यह ब्रह्म है वो ब्रह्म तो निध्यासन करेगा नहीं और अधिकारी अभाव हो जाएगा फिर निध्यासन करने के लिए मनन करने के अधिकारी नहीं है क्योंकि वो ब्रह्म है ब्रह्म क्या निर्दयासन तो अधिकारी क्यों हो गया ना ये है छात्र आरथक अरे भाई अब ईश्वर को इधर लाएंगे तो आप अज्ञान को कहां फिर घुसे के रखेंगे <laughs> अज्ञान को नहीं रख सकते अब ईश्वर में अज्ञान थोड़ी मानेंगे ईश्वर अज्ञान को लेगा ही नु? समझ लो आपके अज्ञान रह गया तब तो, तो समाधान हो जाता आप भी रह जाते ईश्वर भी रह जाते दो साथ में तो रहेगा नहीं क्योंकि एक ही घर है एक ही रहेगा वो दो साथ में नहीं रहता वो एक है उसको कोई शादीशुदा प्रसन्न नहीं है तो इसका आपके साथ उसके साथ किसी को रखेगा नहीं तो वो आएगा तो फिर आप खत्म है खत्म हो गया तो ईश्वर बन गया फिर निर्दयासन नहीं हो सकता नहीं होगा ना हाँ तो यही तो समस्या <laughs> यही समस्या हाँ तो यही मामला है इसलिए बोल रहे हैं कि अब जो तत्व की दृष्टि से देखिए दोनों का धर्म उपाधि धर्म को हटा देंगे हमारी प्रक्रिया पक्की है उधर संशय नहीं है तो उन्होंने धर्म घटा दिया तो दोनों परमात्मा हो गया अब तो वहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं अब करने के संबंध में विचार कर रहे हैं जहां करना नहीं है ना वहां प्रॉब्लम नहीं है तो वहां तो हो गया अब ये जो करने के समय में आपको इधर से उधर करना है कि उधर से इधर करना है नहीं कर सकता देखिए अभी ये पक्ष तो ये आप इसी पक्ष के हो गए हाँ ठीक है तब तो ठीक है तो वही पक्ष है वही रह गया क्योंकि अभी क्या है जीव मान करके जीव का संसारित मान करके ही जो कुछ करना है करना पड़ेगा हाँ। यही बोलना चाहते हैं लेकिन विषय ऐसा बन जाता है दोनों तरफ से हो सकता है उसको इधर माना क्यों वाक्य ऐसा कह रहा जो में है जो हम ब्रह्मास्म वाक्य है तुम बाहस्मी भगवो देवते अहम जद भगवो देवते वो क्या कर रहे हैं कितने मतलब कन्फ्यूजन है वहां देखिए वो कह रहे हैं कि वो जो मैं हूं ना मैं हूं मैं तो आप हो और आप जो हो ना वो मैं हूं ऐसा बोल रहे हैं तुम बा अस्मि भगवो देवदे दे हे भगवो देवदे देवता का संबोधन करके बोल रहे हैं आप कौन है आप मैं हैं फिर बोलता है फिर अहम जद भगवो देवता ऐसा नहीं कि आप इधर हैं कि मैं उधर भी हूं अब तो ये ये अग्रह उपासना में ये दोनों है ये तो उपासना का है वो ठीक है बीज के वृक्ष रहेगा इत्यादि रहेगा यहाँ क्या है यहाँ आप विषय किस प्रसंग में देखना है? यहां हमारा पूर्व अधिकरण आया था हंग्र उपासना और श्रवण मनन निध्यासन को लेकर के आवृत्ति का विषय आया उसी विषय का ये संबंध चल रहा है टीकाकार ऐसे ही बताया अब टीका में क्या बताया तो निध्यासन काले कथम प्रत्यय आवृत्ति ये प्रश्न कर रहे हैं कि ये आपने श्रवण मनन निध्यासन को करने के लिए कहा ये देखिए वेदांत में बहुत कंफ्यूज एक मामला है और कोई इसके ऊपर कहते नहीं आप किसी भी इसमें देखो निरुध्यासन के विषय में कोई चर्चा नहीं करते क्योंकि निधि के विषय में चर्चा करने पर यह मामला खड़ा हो जाता है कि, कि किस प्रकार आप निधि करोगे इधर से उधर उधर से इधर कैसे करेंगे और आहंग्रहासना में भी ये वाक्य ही ऐसा है आंग्रहासना का जो प्रसिद्ध वाक्य है तुम बा अहमअस्मी भगवो देवते वो क्या कह रहे हैं कि तुम जो आप है ना अहमअस्मी मैं हूं हे भगवो देवते संबोधन है हे भगवान आप तो मैं हू बोलता फिर उल्टा भी बोलता है में रुका नहीं इतना रुका तो ठीक था कि आप मैं हूं बोल दिया तो भगवान को आप में बिठा दिया आपने हृदय में बिठा दिया लेकिन उल्टा भी बोलता है अहम चहम वही तमसी भगवो देवता और मैं आप हूं अब ये अब चिंतन करेंगे तो दोनों तरफ से चलेगा तो यहां से वहां जाएंगे तो वो संसारी बन जाएगा मतलब यह धर्म लेके जाएगा ना अभी अब एक हुआ नहीं है अभी अलग है तभी तो निसन कर रहा है एक हुआ तो निध्यासन क्यों करेंगे और आप छोड़ने का यहां अभी छोड़ा नहीं ना अब वो दो बांध रहा है मैं अलग हूं वो अलग है मान रहा दो तो अभी छोड़ा नहीं तो कहीं ना कहीं तो निध्यासन करता बन करके बैठा है उपासना उपासन बन के बैठा और यहां से वहां जाना है वहां से यहां जाना है ये बात कर रहे हैं वो आप विचार करते समय आप क्या करेंगे ये है समस्या तो ये इधर से उधर भी जा रहा है उधर से इधर भी आ रहा है वहां जब हम तक अधिकरण अच्छा में जो विचार किया था और दूसरा द्वासवर्णा इत्यादि मंदिरों का जब विचार किया था जहां भेद लेकर के कि विचार किया था वहां जो है सृष्टि आदि क्रम को लेकर के विचार था कि जो ईश्वरीय ईश्वर सृष्टि करता है कि जीवात्मा सृष्टि करता है और ईश्वर जो ईश्वर का जो ईश्वरत्व तो और जीव का जीवत्व वास्तविक है क्या वास्तविक है तो कैसे एक होकर के दो रूप में आ गया इत्यादि का निर्णय तक्षाधिकरण तो अच्छा में हुआ था कि ये उपाधि को लेकर के संसारी बनता है और उपाधि को लेकर के ईश्वर सृष्टि करता है माया उपाधि इत्यादि का था वो उस प्रकार से जब वो उपाधि को हटाता है तो कुछ नहीं है वो ऐसा बोला था उपाधि को हटाता है तो वो संसारी नहीं है असंसारी आ जाता है और तक्ष जैसा उपैधा तक्षा जैसा कार्पेंटर जो है दोनों तरह से होता है वो जब औजार लेकर के कार्य करता है तब तक्षा बनता है और अन्यथा वो तक्षा नहीं है ये निर्णय वहां किया था वहां निदिध्यासन को लेकर के मनन को लेकर के नहीं किया था वो तो तत्व दृष्टि से विचार दृष्टि से ऐसा निर्णय करना चाहिए कहा था अब वो ठीक है लेकिन यहां विचार करते समय हम निध्यासन करते समय यहां हम ब्रह्मास्म या कोई भी वाक्य को लेकर निध्यासन करेंगे अहम ग्रहपासना भी लेंगे तो भी उसमें भी है यह मामला तो अब होगा तो इसका कैसे होगा दोनों को तरफ से हम कैसे मिलाएंगे यह विषय है इसलिए यह तो साधन के प्रैक्टिकल स्थिति में विषय जैसा दोनों देखता है ऐसे ही वाक्य वहां भी आया था पूर्व पक्ष ऐसे ही कहा था है ना दोनों समान है वाक्य लेकिन वो प्रसंग का अलग है वो निर्णय हो चुका है यह तो हमें पता है कि उपाधि के कारण ईश्वरत्व तो है और उपाधि के कारण संसारित्व तो है और यावत काल उपाधि है तावत काल संसारित्व तो है और उपाधि के निषेध होने पर संसारितों का भाव ये सब पता है हमें अब उसमें कंफ्यूजन नहीं है यह क्या करने में न? क्या करना चाहिए इधर से उधर करना चाहिए कि उधर से इधर करना चाहिए अब दोनों धर्म से समान दिखता है जब 50 प्रतिशत उधर है 50 प्रतिशत इधर है दोनों में बलाबल समान है है ना तब तो फिर इधर से उधर भी कर सकते उधर से इधर भी कर सकते दोष क्या तो ये दोष करना क्या है ये विचार करना है यह इसलिए पूर्व पक्ष देवनों तरफ से दे रहे हैं ईश्वर से संसारी आत्मत्व और संसारी का ईश्वर आत्मत्व ईश्वर का संसारी आत्मा बनाने से ईश्वरत्व तो नष्ट हो जाएगा फिर वो संसारी बन जाएगा फिर शास्त्रानृतज्ञ तो हो जाएगा फिर ईश्वरत्व नष्ट हो गया वो ईश्वर कोई है ही नहीं फिर तो किसको प्राप्त करने के लिए आप साधन कर रहे हैं ये श्रवण मन निध्यासन अंग्रहासन किसके लिए कर रहे हैं नहीं होगा शास्त्र तो बात करके ही हाँ तुमको बात करके तत्व में जाना पड़ेगा तो तुम का जो संसार है तो धर्म को बात करके वो उसमें जाना पड़ेगा तो वो ठीक है उसी प्रकार ही जाएंगे तो तुमको बात करने में अब बात करते समय तो ठीक है वो तत्व तो दृष्टि से आपने बात किया लेकिन ये बात करने के लिए तो साधन नहीं बात करने के बाद की साधन नहीं है ये बात करने के पहले के साधन तो बात करने के पहले आप कैसे बात करोगे है हां ये है तो जीव भाव में करना पड़ेगा ऐसा हां ये इसलिए बोल रहे हैं कि प्रत्यक्षादि विरोध चाह कहते हैं प्रत्यक्षादि विरोध मैंने प्राप्ति बहुत विरोध होता है ये आप कहने के लिए कह देते हो अपने को ब्रह्म मानो ये मानो वो मानो सब वेदांत सुनाते हैं लेकिन कुछ होता नहीं क्यों होने के लिए आपने कोई साधन ठीक से बताया तो करते समय क्या होना चाहिए ऐसा कुछ हुआ नहीं इसलिए प्रत्यक्ष विरोध होता है क्योंकि संसारी ईश्वर को जीव नहीं बना सकते और जीव को हम ईश्वर नहीं बना सकते और नहीं हो सकता इसलिए शास्त्र अनर्थ के दोनों तरफ शास्त्र अनर्थ की लगाए इसका मतलब दोनों तरफ विकल्प है होता है शास्त्रार्थ कि मन यह श्रवणादि शास्त्र का अर्थ कुछ करना तो है ही नहीं बच्चे का नहीं। अब प्रत्यक्षादि विरोध है प्रत्यक्षादि विरोध तो है ही हाँ, और अन्य भी तादात्म्य दर्शनम शास्त्रात् कर्तव्यम अब कहते हैं कि दोनों अन्य हैं ये वो अलग है यह अलग है ईश्वर अलग है हम अलग है अन्य है अन्यत्वे अन्य होने पर भी सादात्म दर्शनम हम कर्तव्य शास्त्र ने कहा सादात्म दर्शन करने के लिए ये दोनों अलग है ये हमें मत पता है क्यों अभी तो ज्ञान नहीं हुआ ना अब हम साधन निर्देशन करने के जा रहे हैं तो अब जो है ये दोनों अलग है हमें मालूम है और कई अधिकरणों में अलग सिद्ध कर दिया तो बहुत सारे अधिकरण आया ईश्वर आत्मा अलग है जीवात्मा अलग है और शारीर वो अलग नहीं हो सकता ऐसा शारीरिक का धर्म अलग है ईश्वर का धर्म अलग है ऐसा भी सिद्ध किया इसलिए अन्य तो तो है किंतु शास्त्र क्या कहता है तादात में तादात्म्य तादात में करना चाहिए तादात में करना चाहिए दोनों एक मानना चाहिए ऐसे ऐसे शास्त्र कहता तो फिर क्या करें तब पूर्ववादी कहता है यह अपने तरीके से युक्ति निकालता है देखो वो तादात में दर्शन जो शास्त्र है ना ये भी तो मुख्य शास्त्र है तो इसको करने के लिए कहा तो हमें क्या करना है प्रतिमा दिशु विष्णुवादि दर्शन विधि क्या बात है देखिए बिल्कुल आप करने जाएंगे तो ऐसा ही करेंगे यही आके फंसेगा कि क्या सोचेगा कि प्रतिमादिशु विष्णु आदि बुद्धि एक तो मूर्ति बना के रख दिया अब मूर्ति बना के रखा मूर्ति को भगवान मानना यह तो बहुत आसान है हमने मूर्ति बनाकर अब बिल्कुल भगवान के आकार में मूर्ति बनाया जैसी भावना है वैसी मूर्ति बना दी बनाने के बाद में उसके साथ तादात में कर दिया क्या ये भगवान है। इसे में ऐसे तादात्म्य कर दिया पूजा कर दिया सब कुछ हो गया सब कुछ ठीक ठाक चलता है कोई किसी का कोई कंफ्यूजन क्यों अपने के साथ तो संबंध नहीं है आप तो करने वाले वो अलग है तो प्रतिमादियों में विष्णु आदि दर्शन के समान आप जो है ना यहाँ तादात्म्य कर देंगे शास्त्र ने में तादाद में करने के लिए कहा दोनों अलग अलग है फिर भी शास्त्र ने कहा तादाद में करो तो फिर आप अंत में ये प्रतिमादियों में विष्णु आदि दर्शन के समान एक बना देंगे और उसमें ब्रह्म को मान लेंगे अब बनाया नहीं तो कई सब्ज मानेंगे जहां जो जो हमको दिखाई पड़ता है सब्जग ब्रह्म को मान लेंगे ऐसे करके जगत में ब्रह्म को मानने लगेगा अथवा अपने में ब्रह्म को मानने लगेगा हृदय कमल में ब्रह्म को मानने लगेगा कहीं कोई आलम्बन लेके उसमें ब्रह्म को मानेगा उसके साथ तादाद करेगा ऐसे करके हो जाएगा नहीं तो अपने खोपड़ी में माने कहीं भी मानेगा ब्रह्म को कहीं भी मानना है बिठाना है बस ऐसे मानना शुरू हो जाएगा ऐसे तो एक विकल्प दे रहा है रहे अन्य तो होने पर भी इस प्रकार से मान सकते हैं कोई विरोध नहीं है ना सात आदमी हो गया ऐसे हो सकते काम में बोलते हैं ऐसा मानना तब संभव था आपकी इच्छा अनुसार ऐसे मान सकते थे न तो संसारिणो मुख्य आत्मा ईश्वर इतन न किंतु ये जो है ना संसारी को मुख्य आत्मा ईश्वर है ऐसा हमको प्राप्त नहीं कराना है ऐसा नहीं हो सकता जैसा आपने मूर्ति मूर्ति को विष्णु मान लिया ऐसा यहां नहीं होगा मूर्ति तो आत्मा आत्मा है है ना तो संसारी न मुख्य संसारी ये आत्मा जीवात्मा उसको मुख्य आत्मा ईश्वर है वो क्या है मुख्य आत्मा ईश्वर है ऐसा तादाद में गया तादाद में करके ये हमको प्राप्त कराना है ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसा करने पर ये क्या हो गया कि संसारी में आ गया ना ये संसारी में आ गया अब ईश्वर हो गया ईश्वर होने के बाद में वो कार्य नहीं कर सकता ऐसा नहीं कर सकते इसलिए विष्णु में विष्णु भगवान को मूर्ति में मानना बड़ा आसान है पूजा कर सकते सब कुछ कर सकते लेकिन यहां तो अपने मामला है अपना तो को छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं छोड़ नहीं सकते और हम छोड़ भी देंगे तो फिर शास्त्र आनाथ होगा हम तो इसके बीच में हमको शास्त्र का आदेश का भी पालन करना है शास्त्र का विरुद्ध भी नहीं होना है और फिर ये तत्व ज्ञान भी हो जाना है ऐसे में तो आप पूछेंगे आपको शास्त्र को छोड़ने में क्या दिक्कत है अब आप इसी अधिकरण में बताएंगे देखो ऐसे स्थिति में जब बात एक हो जाए तो बोलता है एक हो जाएगा तो शास्त्र बोलता है वहां तो शास्त्र अनक मानना पड़े जब ज्ञान की स्थिति में एक हो जाए तो हम वहां शास्त्र अनर्थक को मानेंगे ऐसा बोलेंगे अभी ये अधिकारण भी ऐसा बताएगा वेदा अवेदा भवती इसका उदाहरण यहां देगी क्यों अब हम तीन को बीच में है एक तो शास्त्र जो कहा उसको मानना शास्त्र अनर्थक नहीं होना चाहिए और दूसरा यहां जीवात्मा संसारी बैठा हुआ है वो तो अपने संसारित्व को छोड़ा नहीं छोड़ा तो क्या है छोड़ा तो फिर ये कोई काम नहीं है उसका तो छोड़ा नहीं है फिर ईश्वर ईश्वर के साथ तादात में करने के लिए कहा तो ईश्वर के साथ हमको तो तादाद में करना है तादाद में करने तो इधर से उधर करेंगे उधर से इधर करेंगे और दोनों तरफ करेंगे तो इधर शास्त्र अनर्थक के दोष हो रहा इधर से उधर करने पर भी दोष हो रहा वहां से इधर करने पर दोष हो रहा है, हो रहा है। मिला के क्या रहा है वो कोई मूर्ति बना दो कुछ भी बना दो कहीं कोई स्थान निश्चय करो अंदर बाहर कोई भी स्थान निश्चय करो वहां ब्रह्म है संकल्प करो और बाद में बैठ करके भजन करो नमो भयवे ब्रह्मणे नमस्कार करो पूजा करो सब करो हो जाएगा आप ब्रह्म अपने अंदर है बैठा है नमस्कार हो गया सीधे इससे इससे तो तादाद भी हो गया काम भी हो गया शासा अर्थ कि मैंने भी चुपचाप हो जाएगा जैसे दो लोग बोलते हैं तो ऐसा करने की स्थिति है इसलिए इसमें निश्चय करके उपाय बताना है अब यह हम भाष्यकार बिल्कुल दृढ़ से बताएंगे की आपको इसमें किस तरह मानना है कि तरफ मानना है किस तरफ मानना हम ईश्वर को मैं आत्मा को ईश्वर में नहीं ले जाएंगे ईश्वर को आत्मा में लाना कोई ठीक होगा ऐसा बताए ओं पूर्णमद पूर्णमितम पूर्णा पूर्ण मुदस््यते पूर्णस्दायवशिष्य